बृहदारण्यक उपनिषद शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद तृतीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण ब्राह्मणवल कांड अब जनको वैदेह इत्यादि याज्ञवल्कीय कांड आरंभ किया जाता है गत मधुकांड से समान होने पर भी यह कांड युक्ति प्रधान होने के कारण इसमें पुनरुक्ति का दोष नहीं है क्योंकि मधुकांड शास्त्र प्रधान है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 के लिए है। है है दान यह इसका प्रसिद्ध उपाय है और शास्त्रों में भी विद्वानों ने इसे ही देखा है क्योंकि दान से प्राणी अपने प्रतिबिनित हो जाते हैं यहाँ बहुत से सुवर्ण और सहस्त्र गो का दान देखा जाता है अतः यहाँ शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय दूसरा होने पर भी यह आख्याय का विद्या प्राप्ति के उपाय अभुत दान को प्रदर्शित करने के लिए आरंभ की गई है yeah. इसके सिवा किसी विद्या में निष्णात पुरुषों का संयोग और उनके साथ वाद करना भी न्याय विद्या में विद्या प्राप्ति का उपाय देखा गया है और वह वाद इस अध्याय में बड़ी प्रौढ़ी के साथ दिखाया जाता है विद्वानों के संयोग से प्रज्ञा की वृद्धि होती है यह तो प्रत्यक्ष ही है अतः यह आख्यायिका विद्या प्राप्ति का उपाय प्रदर्शित करने के लिए ही है राजा जनक का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मविताओं को सहस्त्र गांव दान करने की घोषणा करना श्लोक पहला विदेह देश में रहने वाला राजा जनक ने एक बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा आयोजन किया उसमें कुरु और पंचाल देशों के ब्राह्मण एकत्रित हुए उस राजा जनक को यह जानने की इच्छा हुई कि इन ब्राह्मणों में अनुवचन प्रवचन करने में सबसे बढ़कर कौन है इसलिए उसने एक सहस्त्र गौशाला में रोक ली उनमें से प्रत्येक के सिंगों में दस दस पाद सुवर्ण बंधे हुए थे जुनक नाम का सम्राट विदेह देश का राजा था विदेह देश में उत्पन्न होने और रहने के कारण उसे वैदेह कहते थे उसने बहुत एक बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ से अथवा शाखांतर में प्रसिद्ध बहुदक्षिणा नामक यज्ञ से या अधिक दक्षिणा होने से यहाँ अश्वमेध ही बहु दक्षिण कहा गया है उससे यजनक किया वहाँ उस यज्ञ में निमंत्रित होकर अथवा उसे देखने की इच्छा से कुरु और पंचार देशों के ब्राह्मण एकत्रित हुए क्योंकि इन्हीं देशों में विद्वानों की बहुलता प्रसिद्ध है वहाँ महान विद्वत्त समुदाय देखकर उस विदेहराज राज यजमान जनक की विशेष रूप से यह जानने की इच्छा हुई कि इनमें कौन ब्रह्मिष्ट है कैसी इच्छा हुई यह कि इन ब्राह्मणों में अनुवचन करने में सबसे अधिक समर्थ कौन है अनुवचन करने वाले तो ये सभी हैं, किंतु इनमें अतिशय अनुचान प्रवचन करने वाला कौन है यह उससे जानना चाह इस प्रकार अनुचान तम विषयक जिज्ञासा उत्पन्न होने पर उसे जानने का उपाय करने के लिए उसने नई अवस्था वाली एक सहस्त्र गए रोक ली अर्थात गौशाला में रोकवा दी वे किस विशेषण वाली गौए रोकी गई थी तो बतलाया जाता है पलका चतुर्थ भाग पाद होता है ऐसे सुवर्ण के दस दस पाद एक एक गौ के सिंगों में बांधे हुए थे अर्थात एक एक सिंग में पांच पांच पाद थे याज्ञवल्क का गौ ले जाने के लिए अपने शिष्य को आज्ञा देना ब्राह्मणों का कोप अश्वल का प्रश्न श्लोक दूसरा उसने उनसे कहा पूज ब्राह्मण आप में जो ब्रह्मिष्ट हो वह इन को ले जाए, किंतु उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ, तब तब अपने ही ब्रह्मचारी से कहा, हे सामश्रवा, तू इन्हें ले जा। तब ले जा, वह उन्हें चला, इससे वे ब्राह्मण यह हम सब में अपने को ब्रह्मिष्ट कैसे कहता है इस प्रकार कहते हुए क्रुद्ध हो गए विदेहराजनक का होता अश्वलथा उसने इससे पूछा याज्ञवल्क हम सब में क्या तुम ही ब्रह्मिष्ट हो उसने कहा ब्रह्मिष्ट को तो हम नमस्कार करते हैं हम तो गवों की इच्छा वाले ही हैं। इसी से होता अश्वल ने उससे प्रश्न करने का निश्चय किया भाष्यर्थ इस प्रकार गवों को रोककर उसने उन ब्राह्मणों से हे पूज्य ब्राह्मणों इस प्रकार संबोधित करके कहा आप में जो ब्रह्मिष्ट हो ब्रह्मा ब्रह्मविता तो आप सभी है किंतु जो आप में अतिशय रूप से ब्रह्मा हो वह इन को अपने घर के प्रति हाथ ले जाए उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ इस प्रकार कहे जाने पर उन ब्राह्मणों का अपनी के में करने का साहस न हुआ। वे ऐसा प्रकट करने की कर ब्राह्मणों के साहसहीन हो जाने पर याज्ञवल्कर ने अपने ही ब्रह्मचारी अनुगत शिष्य से कहा हे सौम्य हे सामश्रवा इन गवों को हमारे घर ले जा सामी को श्रवण करने के कारण उसे सामश्रवा कहा है इससे स्वतः ही चारों वेदों का ज्ञाता सिद्ध होता है तब वह उनके की प्रतिज्ञा की है इससे वे ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए श्रुति उनके क्रोध का अभिप्राय बतलाती है हमें से एक एक प्रधान ब्राह्मण के सामने वह मैं ब्रह्मिष्ट हूँ ऐसा कैसे कह सकता है इससे वे क्रुद्ध हो गए तब इस प्रकार क्रुद्ध हुए ब्राह्मणों में यजमान जनक क्या निश्चय हम सब में तुम ही ब्रह्मिष्ट हो यह इस पद में प्लत इकार का प्रयोग भरत्ना धिकारे के लिए है उस याज्ञवल्क्य ने कहा ब्रह्मिष्ट को हम नमस्कार करते हैं इस समय तो हम गवों की इच्छा वाले हैं इस प्रकार ब्रह्मिष्ट की प्रतिज्ञा होने पर और इसी कारण करने से होता अश्वल ने मन में उससे प्रश्न करने का निश्चय कर लिया मृत्युग्रस्त कर्म साधनों की आसक्ति से पार पाने का उपाय श्लोक तीसरा हे वाज्ञवल क्यों ऐसा अश्वल ने कहा यह सब जो मृत्यु से व्याप्त है मृत्यु द्वारा स्वाधीन किया हुआ है उस मृत्यु की व्याप्ति का यजमान किसे साधन से अतिक्रमण करता है इस पर याज्ञवल ने कहा वह यजमान होता ऋत्विक रूप अग्नि से और वाक द्वारा इसका अतिक्रमण कर सकता है वाक ही यज्ञ का होता है यह जो वाक है वही यह अग्नि है वह होता है वह मुक्ति है और वही अति मुक्ति है यज्ञवल्क्य ऐसा यशवल ने कहा था गत मधुकांड में जो उदगीत प्रकरण है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 तो so, किस दर्शन रूप साधन से यजमान मृत्यु के प्राप्ति को पार कर अर्थात की विषयता का अतिक्रमण कर मुक्त यानी स्वतंत्र हो जाता है।, है उसका वर्णन तो उदित प्रकरण में ही कर दिया है समाधान ठीक है वह वर्णन तो किया है किन्तु वहा जिस विशेष का उल्लेख नहीं किया उसके लिए ही यह ग्रंथ आरंभ किया जाता है इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है यज्ञवल्के ने कहा होता ऋतविक रूप अग्नि से और वाक से उसका अतिक्रमण किया जाता है श्रुति इस वाक्य का अर्थ करती है भला जिसके द्वारा को पार करता है, है? है, वह होता कौन यह बताया जाता है, वाक ही यज्ञ का अर्थात यज्ञ ही यजमान है इस श्रुति के अनुसार यजमान का होता है तात्पर्य है कि जो वाणी है वही अधि में यज्ञ यानी यजमान का होता है इस प्रकार इस प्रकार की यहाँ जो यह यज्ञ यानी यजमान की वाणी है वही प्रसिद्ध अधिदैव अग्नि है उस इस अग्नि की त्रेन्न प्रकरण में व्याख्या की गई है तथा अग्नि ही होता है इस श्रुति के अनुसार वह अग्नि ही होता है इस प्रकार यज्ञ के जो ये दो साधन अधियज्ञ होता रत्विक और अध्यात्म वाक्य है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 यजमान इन दोनों साधनों को अग्नि रूप से देखता है उसी समय वह स्वाभाविक रूप मृत्यु से अर्थात और आधिभौतिक रूप, रूप, रूप से देखा गया वह होता मुक्ति यानी यजमान की मुक्ति का साधन है वह अति मुक्ति है जो ही मुक्ति है वही अतिमुक्ति अर्थात अतिमुक्ति का साधन है, साधन है। इन दोनों परिचिन साधनों की जो आधिदैव रूप परिच्छिन्न अग्नि रूप से दृष्टि है वही मुक्ति है यह जो दैवत दृष्टि रूप मुक्ति है वही अर्थात अध्यात्म और अधिभूत परिच्छेदूत मृत्यु को पार करके जो फलभूता आदिदैवत्व यानी अग्निभाव की प्राप्ति है वही अति अधिमुक, मुक्ति कही जाती है उस अतिमुक्ति का साधन मुक्ति ही है इसलिए वह अतिमुक्ति है ऐसा कहा गया है का अज्ञादी भाव की युक्ति है इसकी व्याख्या उद्गी प्रकरण में की जा चुकी है वह मुख्य प्राण दर्शन मात्र को ही सामान्य रूप से मुक्ति का साधन बतलाया है उसका विशेष वर्णन नहीं किया यहाँ वाघादी में अज्ञानी दृष्टि करना यह विशेष बतलाया गया है किन्तु उसकी फलभूता जो मृत्यु प्राप्ति से अतिमुक्ति है वह तो वही है जिसकी उद्गी ब्राह्मण द्वारा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 अध्वर्य यज्ञ का चक्षु ही है अतः यह जो चक्षु है वह यह आदित्य है और वह अध्वर्यु है वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है। तो, हे ऐसा अश्वल ने कहा स्वाभाविक अज्ञान जनित आसक्ति होने वाले कर्मरूप मृत्यु से अतिमुक्ति की व्याख्या कर दी गई जो उस आसक्ति युक्त कर्मरूप मृत्यु के आश्रयभूत दर्श और पूर्णमा कर्म के साधनों के विपरिणाम का हेतुभूत काल है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 दिन रात्रि रूप और तिथ्यादि रूप उनमें से पहले आदि अहोरात्रि नाश को प्राप्त होता है इसी प्रकार के साधन भी से उत्पन्न होते हैं बढ़ते हैं और नष्ट होते हैं यज्ञ यानी यजमान के नेत्र और अध्वर्यु शेष अक्षरों को पूर्ववत लगाना चाहिए अर्थात यजमान के नेत्र और अध्वर्यु यह दोनों साधन अपने अध्यत्म और अधिभूत परिच्छेद को त्याग कर जब अधिद रूप से देखे जाते हैं तो वही इनकी मुक्ति है आदित्य भाव से देखा हुआ वह अधर्यु मुक्ति ही है पूर्ववत वह मुक्ति ही अति मुक्ति है क्योंकि आदित्य भाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए दिन रात होने संभव नहीं है तिथ्यादि रूप काल से अति मुक्ति का साधन अब तिथ्यादि रूप काल से अतिमुक्ति, का अतिमुक्ति बतलाई जाती है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 तथा यह जो प्राण है वही वायु है वही उद्गाता है वही मुक्ति है और वही अति मुक्ति है ये जो अवशिष्ट शून्य दिन रात है इन सबका कर्ता आदित्य है किंतु वह प्रतिपदादि तिथियों का कर्ता नहीं है उन प्रतिपदादि के तो वृद्धि और क्षय देखे जाते हैं अतः उनका करता तो चंद्रमा है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 वायु प्राण और चंद्रमा की एकता होने के कारण यदि उदीत ब्राह्मणोक्त और उपर्युक्त श्रुतियों का चंद्रमा और वायु रूप से अलग अलग उपसंहार किया है तो उसमें कोई अंतर नहीं है ऐसा मानकर ही श्रुति इस मंत्र का अधिदैव वायु रूप से उपसंहार करती है इसके सिवा चंद्रमा के वृद्धि और क्षय भी वायु के ही कारण है अतः वायु तिथ्यादि रूप काल के करता चंद्रमा का भी कराने वाला है इसलिए वायु रूप को प्राप्त हुआ पुरुष तिथ्यादि रूप काले से पार हो जाता है यह कथन और भी युक्त जुप्त युक्त है अतः अन्य श्रुति माध्यन शाखा में जो चंद्र रूप से दृष्टि है वह मुक्ति और मुक्ति है परंतु यहाँ शाखा वालों के मत में अहोरात्रि और तिथि आदि दोनों ही साधनों के कारणभूत वायु भाव से जो दृष्टि है वह मुक्ति और अतिमुक्ति है इसलिए इन श्रुतियों में विरोध नहीं है परिच्छेद के विषयभूत मृत्यु को पार करके आश्रय का वर्णन यजमान की मृत्यु रूप काल से अतिमुक्ति होने की व्याख्या की गई वह अतिमुक्ति होता हुआ किस आश्रय से परिच्छेद करता है अतिमुक्त होता है सो बतलाया जाता है श्लोक छहवाज्ञवल्क ऐसा अश्वल ने कहा यह जो अंतरिक्ष है वह निरालंब सा है अतः यजमान किस आलंबन से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 यह प्रश्न का विषय यह है कि जिस आश्रय के द्वारा यजमान कर्म फल को प्राप्त होता हुआ अतिमुक्त होता है वह क्या है तात्पर्य है कि यजमान किस आश्रय से स्वर्गलोक पर आरूढ़ होता है यानी स्वर्गलोक स्वर्गलोक रूप फल को प्राप्त करता अर्थात अतिमुक्त हो जाता है ब्रह्मारूप व्यक्ति से और मन रूप चंद्रमा से इन अक्षरों की योजना पूर्ववत करनी चाहिए यहाँ यज्ञ यानी यजमान या का जो यह प्रसिद्ध अध्यात्म मन है वही यह अधिद चंद्रमा है मन अध्यात्म है और चंद्रमा अतिदैवत है यह प्रसिद्ध ही है वही चंद्रमा ब्रह्म है इसी से अधित ब्रह्मा के और अध्यात्म मन के जो अपरिचिन्न रूप से देखता है उसे चंद्रमा रूप मन को आश्रय मानकर उससे अपने कर्म फलभूत स्वर्गलोकों को प्राप्त कर लेता है अर्थात अतिमुक्त हो जाता है ऐसा इसका अभिप्राय है मोक्षा इस वाक्य में इति शब्द उपास संहार के लिए कहा गया है अर्थात इतने प्रकार के मृत्यु से अतिमोक्ष है इस बीच में यज्ञांग विषय सभी दर्शन प्रकारों का वर्णन कर दिया गया है इसलिए यह उपसंहार किया है अति मोक्ष है अथ संपद अब संपदों का वर्णन किया जाता है संपद का तात्पर्य है कि किसी भी समानता से अग्निहोत्रादि फलयुक्त कर्मों का उस फल के लिए संपादन आरोप किया जाए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 अग्निहोत्रादि में से जिसका करना संभव हो ऐसे किसी कर्म को लेकर उसी के आश्रय से कर्मफल कर्म कर लेता है तो सर्वमेध रूप कर्मों के अधिकारी त्रैवर्णिकों को भी उनका फल मिलना असंभव है यदि धनाभाव आदि के कारण उन राजस्व आदि के फल की प्राप्ति का कोई उपाय न हो तो उनका वह पाठ केवल स्वाध्याय के लिए ही होगा अतः उन्हें उनकी संपत्ति ही संपत्ति से ही उनके फल की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए संपदों की भी फलवत्ता है अतः संपदों का आरंभ किया जाता है शस्त्र संबंधी ऋचाए और उनसे प्राप्त होने वाला फल श्लोक सात्वा यज्ञ ऐसा अश्वल ने कहा आज कितनी रुचाओं के द्वारा होता इस यज्ञ में शस्त्र शांसन करेगा ने कहा तीन के द्वारा अश्वल वे तीन कौन सी है यजमान किसको जीतता है यज्ञवल्क यह जितना भी प्राणी समुदाय है उसे सबको जीत लेता है शर्त अपने अभिमुख करने के लिए अश्वल ने हे यज्ञवल्क्य ऐसे कहा कती भी, अगने, अगने भी होता होता आज यह होता। इस में कितनी रुचाओं कितनी अर्थात संख्या वाली रुक द्वारा शस्त्रसन करेगा इस पर इतर याज्ञवल ने कहा तीन ऋग जातियों द्वारा इस प्रकार कहने वाले याज्ञवल्के से अश्वल ने कहा वे तीन कौन कौन सी है यह प्रश्न जिनकी यह संख्या की गई है उन रुजातियों के विषय में है तथा इससे पहला प्रश्न उनकी संख्या के विषय में था जो पुरोनोवाक्याग काल से पहले प्रयुक्त होती है वह रग जाति पुरोणुवाक्या कही जाती है जो रुचाए याग के लिए प्रयुक्त होती है वह रग जाति कहलाती है तथा जो रुचाए शस्त्र कर्म के लिए प्रयुक्त होती है वह हो, अथवा कोई अन्य इन तीन ऋग के ही अंतर्गत है उनके द्वारा पुरुष किस परिजय प्राप्त करता है इस पर कहते हैं यह जो कुछ प्राणी समुदाय है उसे जीत लेता है अतः तीन ऋग और तीन लोगों की संख्या में समानता होने के कारण यह जितना प्राणी समुदाय है वह इस सबको जीत लेता है अर्थात संख्या दी में समानता होने के कारण वह उस समस्त फल समूह का संपादन कर लेता है होम संबंधी आहुतिया और उनसे प्राप्त होने वाला फल श्लोक आठवाज्ञ ऐसा अश्वल ने कहा आज इस यज्ञ में यह अध्वर्यु कितनी होम करेगा तीन तीन अश्वल वे कौन-कौन सी जो जो होम की, जो होम की की जाने पर प्रज्वलित होती है जो होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती है और जो होम की जाने पर पृथ्वी के ऊपर लीन हो जाती है अश्वल इनके द्वारा ये मन किसको जीत जीतता है याज्ञवल्क जो होम की जाने पर प्रज्वलित होती है उनसे यजमान देवलोक को ही जीत लेता है क्योंकि देवलोक मानो देदीप्यमान हो रहा है जो होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती है उनसे वह पितृलोक को ही जीत लेता है क्योंकि पितृलोक मानो अत्यंत शब्द करने वाला है जो होम की जाने पर पृथ्वी पर लीन हो जाती है उनसे मनुष्यलोक को ही जीतता है क्योंकि मनुष्यलोक अधोवर्ती सा है भाष्यर्थ हे यज्ञवल्क ऐसा पूर्ववत अपने अभिमुख करने के लिए कहा आज इस आज यह इस यज्ञ में कितनी आहुतियाँ हवन करेगा के कितने प्रकार यज्ञवल्क तीन फिर पुनर्वत पूर्ववत पूछता है कौन कौन तीन इस पर याज्ञवल्क कहता है जो हवन की जाने पर प्रज्वलित होती है वे समिध और की आहुतियाँ जो होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती है वे और जो होम की जाने पर अधिशयन करती है अर्थात नीचे पृथ्वी पर जाकर लीन हो जाती है वे दुग्ध और सोम की इनसे यजमान किसको जीतता है अर्थात इस प्रकार संपन्न की हुई उन आहुतियों से यजमान क्या जीत लेता है यज्ञवल्क जो हवन की हुई आहुतियाँ उज्ज्वलित तो होती है अर्थात उज्ज्वलन युक्त तो होती है उनका देवलोक संजक उज्वल ही है इन दोनों में यह समानता होने के कारण यजमान इस प्रकार संपादन भावना करता है कि मेरे द्वारा जो उज्ज्वलित दी जा रही है वे साक्षात इस कर्म के स्वरूप देवलोक का रूप है अतः इनके द्वारा मैं देवलोक रूप फल को निष्पन्न कर रहा हूँ जो आहुतियाँ होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती है उनसे यजमान पितृलोक को ही जीत लेता है क्योंकि कुत्सित शब्द करने वाले होने से इनके साथ उनकी समानता है पितृलोक से संबद्ध सैयमणिपुरी में यमराज के द्वारा यातना भोगते हुए जीवों को हाय मरे छोड़ छोड़ ऐसा शब्द होता रहता है इसी प्रकार अवदान आहुतियाँ भी शब्द करने वाली है अतः पितृलोक से समानता होने के कारण इनसे मेरिट द्वारा पितृलोक ही प्राप्त किया जाता है इस प्रकार उनसे यजमान मनुष्यलोक पर ही विजय प्राप्त करता है क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी भाग से संबद्ध होने में उन दोनों की समानता है मनुष्यलोक ऊपर के साध्य साधन साध्य लोगों की अपेक्षा अध स्थित है अथवा अधोगमन की अपेक्षा से वे मनुष्य लोक को ही जीतते हैं अतः दूध या सोम की आहुति देते समय यजमान यही संपादन करता है कि इससे मेरे द्वारा मनुष्य लोक ही प्राप्त किया जाता है ब्रह्मा के यज्ञ रक्षा के साधन और उससे प्राप्त होने वाले फल का वर्णन श्लोक न हे hey ऐसा अश्वल ने कहा आज यह ब्रह्मा यज्ञ में दक्षिण की ओर बैठकर कितने देवताओं द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है यज्ञवल्क एक के द्वारा अश्वल वह एक देवता कौन है यज्ञ वह मन ही है मन अत्यंत मन अनंत है और विश्व देव भी अनंत है अतः उस मन से यजमान अत्यंत लोक को जीत लेता है अतः जमान अनंत लोक को जीत लेता है हे ऐसा अश्वल ने कहा। यह ब्रह्मा ब्रह्मा नामक दक्षिण की ओर के लिए निश्चित आसन पर बैठकर यज्ञ की रक्षा करता है वह कितने देवता द्वारा उसकी रक्षा करता है यहाँ देवता शब्द में जो बहुवचन है तो वह प्रसंगवश है क्योंकि ब्रह्मा एक ही देवता से यज्ञ की रक्षा करता है यह स्वयं जानते हुए व्यक्ति के लिए बहुवचन द्वारा प्रश्न करना उचित नहीं है अतः पहली दो खंडिकाओं के प्रश्न और उत्तरों में गति भी गति और तेसरु भी तीसरा ऐसा प्रसंग देखकर यहाँ भी प्रश्न का आरंभ बहुवचन से ही किया जाता है अथवा यह बहुवचन अपने प्रतिवादी को भ्रम में डालने के लिए भी हो सकता है इस पर यज्ञ बल कहते हैं एकया इति जिसके द्वारा दक्षिण की ओर आसन पर बैठकर ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा करता है वह देवता एक है वह एक देवता कौन है इस पर कहते हैं वह मन ही है वह देवता मन ही है मन के द्वारा ध्यान करके ही ब्रह्मा अपना कार्य करता है उस यज्ञ के मन और वाक ये दो मार्ग हैं उनमें से एक वाक्य का संसार संस्कार ब्रह्मा मन यानी मौन से करता है इस अन्य श्रुति से भी यही कहा गया है तथा मन ही देवता है उस मन से ही ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा करता है और वह मन वृत्ति भेद से अनंत है वही शब्द प्रसिद्ध अर्थ का द्योतन करने के लिए है मन का अनंतत्व प्रसिद्ध है उस अनंतत्व के अभिमानी जो देव है वे संपूर्ण देव भी अनंत है जिस मन में समस्त देव एक अभिन्न हो जाते हैं इत्यादि अन्य श्रुति से भी यही प्रकट होता है अतः अनंतता में समान होने के कारण वह उसके द्वारा अनंत लोक को ही जीत लेता है स्तवन संबंधिनी रुचाओं का और उनसे प्राप्त होने वाले फल का वर्णन श्लोक दसवाज्ञ हे क्यों ऐसा अश्वल ने कहा आज इस यज्ञ में उद्गाता कितने कितनी स्त्रोत्रिया का स्तवन करेगा याज्ञ बल्क तीन का अश्वल वे तीन कौन सी है याज्ञ पुरोनो पुरोनोवाक्या याज्ञा और तीसरी शस्या अश्वल इसमें जो शरीरांतरवर्ती है वे कौन सी है याज्ञ बल्क प्राण ही पुरोनो पुरोणोवाक्या है अपान याज्ञा है और व्यान शस्या है अश्वल इनसे यजमान किन जय प्राप्त करता है या के से पृथ्वी लोक पर ही जय प्राप्त करता है तथा से अंतरिक्ष लोक पर और शस्या से शिलोक पर विजय प्राप्त करता है इसके पश्चात होता अश्वल चुप हो गया हे यज्ञवल्क ऐसा अश्वल ने पूर्ववत कहा यह उद्गाता कितनी स्त्रोत्रिया का स्तवन करेगा स्तोत्रिया यह कुछ रुचाओं के रुकसाम समुदाय का नाम है स्तोत्रिया हो अथवा जो कुछ भी है, ये सब तीन ही प्रकार की है यही बात अब बताई जाती है क्योंकि पुरोनोवाक्या याज्या और तीसरी शस्या ऐसा कहकर व्याख्या की गई है यहाँ पहले मंत्र सात में जो यह कहा गया है कि यह जो कुछ प्राणी वर्ग है उस सभी को जीत लेता है तो किस समानता के कारण है यह कहते हैं अर्थात इनमें जो अध्यात्म है, वे तीन कौन सी है इस प्रश्न द्वारा यह बताया जाता है प्राण ही पुरान वाक्य है क्योंकि वो शब्द में इन दोनों की समानता है अपान या ज है क्योंकि आनन्तर्य दोनों की समानता है इसके सिवा देवगण दी हुई हवीय को अपान से ही ग्रहण करते हैं और प्रदान याग है, अतः अपान रचाए है जैसा कि प्राण अपान ना करता हुआ रुचाव का उच्चारण करता है इस अन्य श्रुति से कहा गया है। किम, किम इनसे किस पर विजय प्राप्त करता है इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है वहां जो इनका विशेष संबंध सामान्य नहीं बतलाया गया वह बतलाया जाता है और सब संख्या की व्याख्या तो कर दी है। लोक होने से पृथ्वी करता है मध्यमत्व के समानता होने के कारण याज्ञा से अंतरिक्ष लोक पर जय प्राप्त करता है तथा ऊर्धत्व में समानता होने से शस्या से द्व्युक पर जय प्राप्त करता है तब उस अपने प्रश्न के निर्णय से होता अशुल यह की यह आज्ञवलिका हमारे काबू का नहीं है चुप हो गया प्रथम अश्वल ब्राह्मण समाप्त